प्रभाकर मत का निराश चल रहा है उनका मत महत्व खंडन करते हुए ने कहा कि भाई यदि आत्मा को भी आप चाक्षुष ज्ञान का विषय मान लेते हैं शहर पर क्योंकि घटादी के चाक्षुष ज्ञान में आत्मा का भी भान प्रभाकर मान लेते हैं कि कोई भी ज्ञान हो उसमें आत्मा प्रकाशित हो जाता है उस ज्ञान का विषय प्रकाशित हो जाता है और ज्ञान प्रकाशित इसे उनको क्या मानना पड़ा कि भाई आत्मा जब प्रकाशित हो रहा है ज्ञान से तो ज्ञान सब प्रकाशित हो आत्मा सब प्रकाश नहीं आत्मा सब प्रकाशन नहीं रहा ना ज्ञान से प्रकाशित करते दे रहा है ना तो प्रकाश कोटी में आ गया वो और ज्ञान स्वयं प्रकाशित होता सब प्रकाश हो सबको प्रकाशन कर रहा है इसे ज्ञान का स्वप्रकाशन मानना एक बात तो ध्यान रखना है और दूसरी बात वो जो कह रहे हैं कि चाक्षुष ज्ञान का विषय आत्मा हो गया ये जो बात बात हम लोग कहते हैं उन पर आरोप लगाते हैं वैशेक तो लोग उसका तात्पर्य समझना है क्योंकि कोई भी इंद्रजन्य ज्ञान को भाषमानत्व तो को ही उस ज्ञान से कहा जाता है जैसे चक्षुजन ज्ञान की भाषमानता का नाम चक्षुश्तों चक्षु से जनित जो ज्ञान में विषय की भाषमानता है आत्मा की भाषमानता है इधर भाषमानत्व तो का क्षुष ज्ञान और इस तरह से ज्ञान की तरफ आत्मा भी तनित ज्ञाने भाषमान तुजन्योत्रजन तत्जन्य ज्ञान में भाषमानत्व जो चीज है उसी का ना है ना तत्त्व श्रावणत्व नाम तत्वत्वा श्रावण ज्ञान इस तरह से अतएव चक्षुजन ज्ञान में जो है वह भाषमान चाकुजन कह दिया और तार भाषमान का विषय कौन बन रहा है घटवी अत आत्मा क्या हो गया चाकु ज्ञान का विषय हो गया ये वैशिषिकों का अपना युक्ति है यदि निरूप द्रव्य से चाक्षर आत्मा फिर चक्षु ज्ञान का विषय होने लग जाए फिर तो निरूप द्रव्य जो है तथा नी तु प्रसन्न फिर तो आकाश भी निरूप द्रव्य काल भी निरूप द्रव्य भी निरूप द्रव्य सब चाक्षु ज्ञान का विषय हो जाएगा ज् पूर्वे घटम हो गया पूर्वे घटम पूर्व दिशा दिशी पूर दिशा में घट है है पर क्या हो गया? का किसमें आ रहा दिख में तो दिशा भी हो जाएगा चाकु ज्ञान का विषय काल भी हो जाएगा अतएव उनका कहना है कि आपत्ति ऐसा नहीं हो सकता चाकु ज्ञानम आत्मा प्रकाशक है अपना अनुमान क्या है जो चाक्षुष ज्ञान है वह आत्मा को प्रकाशित नहीं करता है ना चाक्षुष ज्ञान आत्म प्रकाशक ना चाक्षुष ज्ञाने प्रकाशित है चाक्षुष ज्ञान क्या हो गया पक्ष उसमें आत्मा प्रकाशित नहीं होता ये साथ ही क्यों निरूप द्रव्य दिया निरूप द्रव्यम क्या है गगन गगन के समान आकाश के समान निरुप द्रव्य से बच्चा जन का विषय नहीं हो सकता अगर तो आत्मा आत्म तो प्रकाश को नहीं होगा और उसपे पूर्व पक्ष खड़ा कर दिया प्रभाव करने का कि नहीं ना दूसरा अनुमान कर उसका विरुद्ध में सत विवाद कैसा है आत्मा का प्रकाशक है न नहीं बोलेगा बोलेगा वो विपरीत ना करता उसका हेतु उसका नाम ये साध्या साधना प्रमाणा प्रमाण हेतवंत्रेप हेत्वंत्रेण साध्यते सत्तिपक्ष अभी साधिका वाक्य होगा प्रकाशक न आत्म प्रकाशकम भाक्ष आत्म प्रकाशक दिया ज्ञानवाद अहम समकार ज्ञान के समान अहम इत्या के समान दृष्टान पूर्व पक्ष का कौन है ये प्रक्ष प्रभाकर वैश्विकों के खिलाफ वैशिषिकों का अनुमान है इसके अब उसने अनुमान बना दिया चाक्षष ज्ञानात्मक का प्रकाशक होता है ज्ञान होने से अहमिति पात तब इत्यागर ज्ञान और दृष्टांत बना देता क्यों कालाप काला, तो है। काला, काला, काला कहो तो काला कहो या तो या बाधित कहो सब एक चीज है वाद्य का है यध्य प्रमाणाण नश्यते तबाध येन्ण या प्रमाण से बाह तोरा मृषा प्रमाणा अग्निर्नुष्ण अग्निष्ण दिव्य जलवत् अग्नि अनुष्ण जलवत् अग्नि कैसा है ठंडा है द्रव्य ने से जल के समान यह अनुमान कर दिया अब उसको प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित तो जाएगा प्रत्यक्ष को हाथों पकड़ो ठंडा है ना पकड़ो बर्फ दो पकड़ो ना पकड़ेगा हाथ जलेगा तब तो बता नहीं अग्नि रुष्णा समझ में आता है तो प्रमाणांतर से होगा तो ना प्रत्यक्ष प्रमाण से वैसे आपका अनुमान किसका प्रभाकर का अनुमान भी कालात्यापिष्ट है न प्रमाणांतर से बाधित है किस प्रमाण से बाधित कर रहा है तथा ये अस्ती सौगत शिष्याण अनात्वासनावृत्ति अनात्वासना बौद्धों से बाधित कर देता है बौद्धों का ज्ञान से ये बाधित हो जाएगा विवादास्पद ज्ञान आत्मा का भाषक होता है ज्ञान होने के कारण हम इत्यादि ज्ञान के समान यह अनुमान निर्दोष नहीं होगा क्योंकि कालात्म प्रदेश में बाधित दोष है क्यों बाधित दोष है तो कहते हैं कैसे विद्वान बौद्धों के दृष्टिकोण से दूषित हो जाएगा बौद्ध गणों की एक सिद्धांत है अनात्मा के वासना के कारण से हमारी प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है अनात्मा कौन है घटा दिया क्योंकि इनके उनके मत में सर्वंगणिक वस्तु तो है नहीं इन वस्तु की वासना रहती है आपकी धारा में विज्ञान तो धारा में वासना बना हुआ है उस वासना के वजह से आपको वस्तु बाद में दिखाई देता है तो वास्ता वस्तु परमानेंट होता नहीं है अच्छा प्रवृति निवृत्ति भी क्या आपका वासना के दिनों कर चलता है नहीं तो के जब तक पहुंचे तो, तो वस्तु रहेगा ही नहीं ना सर्व शनिगम में तो इसलिए वासना की वैसे आप गएगा आपको समय पैदा हो, हो जाता इसलिए तो बाह्यारादी है बाह्यार्थ प्रत्यक्षवादी बाह वादी और बाह्यार धैनी ऐसे भी है क्या कल्पना होता है वो वासना के कारण से करे अनासौत ते बुद्ध भगवान और उनके शिष्यों के सिद्धांत अनाथ तो वासना तो विषय तो तो प्रवृत्ति तो वासना से ही प्रसूत विषय की विषय मात्र के ज्ञान से प्रवृत्ति होती है और निवृत्ति भी वह करती है दोनों ही होता है ज्ञान से प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों हो रहा है ना प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों तो है।, है और यदि आत्मा की भी ज्ञान का विषय होता आत्मासनात्मक प्रवृति बोलना चाहिए क्योंकि यदि ज्ञान का विषय अनात्मा है ज्ञान का विषय क्या है अनात्मा है और उनकी वासना बनी और में वासना में फिर होता है आत्मा की वासना होती है, है ना? तो जिस विषय को ज्ञान प्रकाशित करता है उस विषय का वासना बनता है यदि ज्ञान के अंदर आत्मा प्रकाशित होने लग जाए फिर आत्मा की वासना बनेगी आपको और वासना के अनुसार आत्मा जिस विषय के वासना को लेकर के विषयों में प्रवृत्ति निवृत्ति होता है इस वासना को, को लेकर के भी आत्मा की प्रवृत्ति निवृत्ति होना चाहिए बौद्ध लोग यह बात मानते नहीं ज्ञान को ज्ञान का विषय आत्मा नहीं हो सकता अतः बौद्धों के सिद्धांत के द्वारा भी प्रमाणातम कौन बौद्धों का ज्ञान उसके पर बात हो रहा है किसके प्राभाकर का ज्ञान प्राभाकर का अनुमान प्रवृत्ति उनके कारण क्या उसान समझा रहे न सत्य प्रमाण मूल्य नियमों और दूसरी बात यदि कोई अनात्म ज्ञाना विषय वासना वो जो अप्रमाणिक है क्या कोई जरूरी नहीं है प्रमाण मूलक की प्रवृत्ति निवृत्ति होती है कोई जरूरी नहीं है संवाद प्रवृत्ति कैसा है अप्रमाण मूलक है ना भ्रांति मूलक भी प्रवृति निवृत्ति होती कि नहीं होती भ्रांति ज्ञान का विषय वासना है सर्व और उसके उस निवृत्ति भ्रांति विषय ज्ञान का वासना बनी ये, कर रहे है प्रवृत्ति होती है तो भ्रांति विषय को भी लेकर के प्रवृत्ति निवृत्ति हो रहा है इसलिए हमेशा प्रमाण मूल ही प्रवृत्ति निवृत्ति होगी ये कोई नियम भी नहीं है, है नचते प्रवृति निवृत्ति प्रमाण मूल्य एवं नियम ऐसा कोई नियम नहीं कर सकते आप ये भ्रमात्मा रज सपिवेक का अग्रह क्योंकि लोग कोई नहीं मानते नहीं, मान से ज्ञान में नाम नहीं हो होता विषय ज्ञान प्रकाश है सप्रकाश वस्तु को भ्रांति नहीं कहा जा सकता और अबाधित नहीं होगा है ना वेदांत में जैसे आत्मक सब माना क्या तो कोई बाधित को कर सकता है सब प्रकाश वस्तु कोई को बात नहीं कर सकती हूं तो सबको प्रकाशित कर रहा है उसे कौन बाधित करेगा विज्ञात हमारे ज्ञानी आप इसका वो भी किसी जाना जाने लग जाए रू भी बाधित होने लग जाएगा इसे उनके मत में ज्ञान स्व है ना मानस के मत में इसे ज्ञान स्वप्रकाश से कभी बाधित नहीं होता है ना ज्ञान स्व से कभी बाधित नहीं होगा तो इसे उनके मत में क्या है कि भ्रांति ज्ञान को कुछ ज्ञानी नहीं हो सकती ना सब सब प्रकाश तो, तो उन्होंने क्या कहा इसलिए हुई वो विवेक का अग्रह से हुआ। विवेक मैने ग्रहण नहीं हुई अपृत तो हो गया कहने का मतलब क्या दिखाई जु और सर्प का विवेक है विवेक मैंने पार्थक्यता है दोनों भिन्न वस्तुएं हैं उन भिन्न वस्तुओं को भिन्न आपने ग्रहण नहीं किया इसे क्या कहेंगे रज्जु सर्ववेक अग्रहण तन निमित्त की भ्रांति हुई ये इस सामान्य प्रणस में मानसिक मत है भ्रांति के विषय में अतिविध क्या हुआ जब एक ग्रह हुआ बाद में भावी ने जब हो जाता है तो क्या हुआ ना सर्पा में ग्रहण हुआ अम सर्प अनुभव रेव धन पृथक ज्ञान हो गया ज्ञान होने से सर्पाधित हो रहा है अपने आप में यथार्थ है विषय मात्र बाधित होता है इसमें कहना है कि उनके मत के हिसाब से वैश्विक बोल रहे पहले मृजु सर्वे अग्रहण्वा और साम के अनुसार विभ्रमा द्वा इसी प्रकार शुक्ति रचित ग्रहणा द्वा विभ्रमाद्वा अनियोर अनुदय प्रसंगात अनियो मने प्रवृति निवृत्ति अनुदय प्रसंगात नहीं तो भ्रांतिक ज्ञानों को लेकर के प्रवृति और निवृत्ति नहीं होनी चाहिए यदि हमेशा प्रवृत्ति और निवृत्ति प्रमाण मूलक की होने लग जाए फिर तो भ्रांति ज्ञान को लेकर के जो प्रवृति निवृत्ति होती है वो नहीं होना चाहिए इसलिए ज्ञापन हुआ प्रवृति निवृत्ति प्रमाण मूलक होना कोई जरूरी नहीं है प्रसंग न चित्य निवृत्ति ना, ना प्रवृत्ति वा इसी प्रकार कहते हैं कि यह भी नहीं कह सकते तो आप बौद्धों की प्रवृत्ति निवृत्ति अन्य लोगों के समान नहीं होती है ऐसा नहीं कह सकते प्रवृत्ति ते नीना प्रवृत्ति नीवा न ये नहीं कह सकते बौद्धों में सर्वम क्षणिक निवृत्ति नहीं होगी ऐसे वो भी खा रहे पीरे घूमरे फिर रहे सारा काम कर रहे हैं हर बार उनका भी जन्म का तिथि लिखा जाता है और भी मरण का तिथि लिखा जाता है ऐसे तो है नहीं कि डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ डेथ नहीं लिखते हैं द मोमेंट यू ऑफ इन मोमेंट यू ऑफ जैसे मोमेंट ऑफ डाइट ऐसी तो कोई नहीं बोलता उनकी भी आयु है ना सर्वम क्षणिकम भले ही है क्षणिकम जिस क्षण में पैदा हो उसे क्षण मर गया या अगला क्षण मर गया उसका आयु इसे जीरो और कहाँ रहेगा आयु उस एक क्षण जीता है पैदा होता है दूसरा क्षण जीना हुआ तीसरा क्षण मर जाए एक क्षण उसका आयु रहेगा इसका मतलब वो लिखा तोड़ ही जाएगा इस गायु कितनी है एक क्षण दूसरा क्षण जो था वो कौन है अभी जो रह रहा वो पहले वाला ही वो तो मर गया ये कहां से पैदा हो गया मां से तो पैदा नहीं हो रहा तो इसे उनके यहां क्षण की व्याख्या बदल गया भारत वसुबंधु ने वुबंधु ने इसे क्षण का व्याख्या ही बदल दिया इसे बुद्ध भगवान का अवतार मानते उनको जो जो बौद्ध दर्शन में गलत गलत सिद्धांत बीच में लोगों ने प्रतिपादन कर दिया था उन सब को सबको सुधार दिया और ऐसे बना दिया मानो वेदांत और बौद्ध एक ही हो गया नाम अलग कर देते चीज हमारे चतुष्कोटिकतुस्कोटी उच्चेश्कोटिक मानता है और हम लोग यहाँ क्या माया कहते हैं वो समृद्धि कर समृद्धि नाम की शक्ति है चैतन्य में वो सबको ढक दिया है जैसे माया ने सबको ढक उन्होंने सारी चीजें से कर दिया जैसे वेदांत कोई दूसरे शब्दों में पढ़ाया जा रहा है इन्हें कि आधारित है वेदांत और तर्क आधारित है वो सब इतना क्षणिकार्थ उन्होंने क्या कर दिया जिसको उद्देश्य करके कोई क्रिया शुरू हुई हो वह क्रिया की आप समाप्त काल पर्यत काल का नाम क्षण जैसे इस शरीर के जन्म नाम के क्रिया हुआ वह क्रिया का उद्देश्य क्या है मृत्यु जन्म हुआ ये मरने के लिए, जातस्य जात मृत्यु जन्म निश्चित है सिद्धांत को एक तो अकाटिक सिद्धांत इसे उनका कहना है जन्म रूपी क्रिया होती हुई है मृत्यु रूपी क्रिया के लिए इसको उद्देश्य वो क्रिया है इसे यावत उद्देश्य पर्यंत यह क्रिया को स्थायी मान जाएगी उतनी काल का नाम एक क्षण है इसलिए आपका जो सौ साल आयु है वो सौ साल को उनके मत में एक कार्य आप कर रहे हैं तीन घंटे में लगाओ कार्य करने वो हाँ इस क्रिया के संपादन कर रहे पाक क्रिया हुई पाक क्रिया तीन घंटे लगी तो तीन घंटे का नाम एक क्षणिक यदि आपने क्रिया आरम्भ किया था उद्देश्य की परिसम्ती काल पर काल का नाम एक क्षण दो का दोष है नाम तो जैसे है, है? क्या, क्या करते हैं क्षण है, है। उनका क्षणिक ऐसा ही है और आप उसको क्या कर लेने आपके सेकेंड के बराबर कर दिया आपकी गलती है सोचने में उनके क्षणिकत्व का एक सेकंड नहीं है उनके क्षणिकत्व रूपी काल का कोई निश्चित अवधि नहीं है किसी भी चीज की काल अवधि को आप क्षणिक इसलिए इनका कहना है यहां कि उनके मत ये मत सोचो उनकी प्रवृत्तिवृत्ति होती नहीं क्षणत्व आप ऐसे आपत्तिया मत दो उनके यहां सारा प्रवृत्ति निवृत्ति हो रहा है उनकी मठ मंदिर स्थापना हो रही है सारा काम हो रहा की जो है स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी रहे कोल्ड वॉर चल रहा है चल रहा है, तो सब उनमें भी होता है, क्यों नहीं होगा? भी है। और यदि आत्मा ज्ञान का विषय होता तो आत्मा की आत्मविश्य वासना बनती तो आत्मविश्य वासना को लेकर क्यों प्रवृत्ति निवृत्ति उनको कहना चाहिए था वो नहीं कहते वो इतना ही कहते अनात्मिश्यक तो प्रवृति निवृत्ति होता है वासना को लेकर से ज्ञापन हुआ बौद्धों के अनुसार भी ज्ञान का विषय आत्मा नहीं है अच्छा बौद्धों के ज्ञान के द्वारा आपका अनुमान बाधित हो गया नच अज्ञान पूर्विका प्रवृत्ति निवृत्ति प्रवृत्तिरवा स्वस्थ से संभव और सबसे बड़ी बात यह भी है कि किसी की भी प्रवृत्ति या निवृत्ति अज्ञानपूर्वक होता है यह भी कहना नहीं है सामान्य सिद्धांत है ना जान आती इच्छती ये तथा ज्ञान पूर्व का ही यत्न चाहे प्रवृत्ति अनुकूल हो चाहे निवृत्ति अनुकूल हो जान के प्रवृत्ति होते हैं जान के निवृत्त होते हैं अनजान में कोई प्रवृत्ति अनिवृत्ति नहीं होती भले सामान्य रूप में जानते विशेष ज्ञान हो अलग बात है आप देखा हो हुआ तब निवृत्त हुए ये ज्ञान नहीं होता तो आप कहते रहेंगे मालूम होने पर ही तो निवृत्त हुए और प्रवृत्त भी हो रहे हैं इसलिए आपको मालूम है कि वहां कोई खतरा नहीं है यह ज्ञान है ना तो तो प्रवृत्त हो रहे हैं सिर्फ प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही ज्ञानपूर्वक ही होता है अज्ञान पूर्वक कभी नहीं होता नच चाहे अज्ञान पूर्विका निवृत्ति प्रवृत्ति स्वस्थ से पागल की बात अलग है स्वस्थ से न पवती पागल की प्रवृत्ति निवृत्ति तो है उसे नहीं नहीं नहीं चल रहा रहा रहा रहा कर है पता पता ही नहीं। जा रहा ये पता नहीं रहता। जा रहता इसे स्वस्थ आदमी की बुद्धि प्रवृत्ति निवृत्ति नियंत्रित होता है और अस्वस्थ की बात ऐसे नहीं कर पाता नेशम तथते आत्मज्ञाने तेम तक न तथा अनभ्यास दशा कोहमिति अनध्यवसाय प्रसंगात ये जो पॉइंट है ना इसका बहुत विस्तार सिद्धांत बिंदु में चर्चा की है किए थे प्रभाक्रमभ्यास दशा कोसंगात क्योंकि अनशा में कोहम ऐसा या संशय भी प्रभाक्रम नहीं होना चाहिए मानते होता है, जैसे बच्चा है उसको पता नहीं उसका नाम भी याद नहीं रहता है शुरु शुरु में, बार बार बोलना पड़ता है, कोई से पूछता है तो घर में पूछेगा नाम क्या है? उसे याद ही नहीं उसका नाम क्या है और कई बार ऐसा मैं कौन हूं वो कभी तो ब्राह्मण ने बोल दिया है किसी ने तो घर पूछेगा मैं ब्राह्मण हूं या नहीं क्या जन्म संस्कार हुआ नहीं है कुछ ज्ञान तो है नहीं ना गोत्र कुछ ज्ञान नहीं, नहीं ब्राह्मण किया ब्राह्मण कि क्या क्या अन्यस मैं ब्राह्मण हूँ अमुक नाम वाला हूँ पक्का हो गया उसकी बात नहीं कह रहे अनभ्यास दशा में को हम इत्या एक आशंका जब पैदा होता है वह उसके मत में नहीं होना चाहिए ब्राह्म मत यदि सर्व प्रकाश एक और आपत्ति प्रभाकर को दे रहे हैं अत ज्ञान आत्म नहीं कर सकते उसके लिए सब युक्तियां दे, दे काटने के लिए आत्मा का मतों में नहीं होनी चाहिए क्यों क्योंकि अन्यग्रह जो ज्ञान हो रहा है वह भी आत्म विषय ज्ञान मैं कौन हूँ पूछ रहा है अपने ज्ञान पूछ रहा है ज्ञान प्रकाशित हो ही गया है, फिर वो इस तरह पूछना संभव ही नहीं है उससे लेकिन तो हो होता है व्यवहार में देखने को मिल रहा है और ऐसे भी विषय को प्राभ करते खंडन कर सकते हैं प्रत्यक्ष में सभी के व्यवहार के जो है उसको कोई भी सिद्धांत काट नहीं सकता है इसलिए कहते हैं कि प्राभा क्रमत तो आधार पर चलते हैं तो भी उपन अच्छा, मान भी नहीं नहीं होगा होगा मानना आत्मा आत्मा का ज्ञान ज्ञान प्रकाश को प्रकाशित करता अच्छा लिया जाए ज्ञान आत्मा को प्रकाशित करता है ठीक है किस संबंध से प्रकाशित करेगा जैसे कोई भी चीज किस चीज को प्रकाशित करते कोई कोई संबंध है वहां सहयोग संबंध है ना संयोग से निकर्ष आपने माना संवाय से निकर्ष मानते हो निकर्ष समवाय से संवाय से से निकर्ष विशेषण विशेष भाव से निकर्ष छह प्रकार से निकर्ष माना लौकिक लौकिक प्रत्यक्ष के लिए अलौकिक प्रत्यक्ष के लिए समान लक्षणा ज्ञान लक्षणा और योग से निकर्ष माना है आपने है ना तरसंग्रह बढ़ाया था कि घट का प्रत्यक्ष कैसे हुआ चक्षु घट का संयोग से घट का प्रत्यक्ष हुआ ऐसे संयोग से निकर्ष करते हैं घट में जो रूप है संयोग हुआ पहले घट के साथ उसे समय समझ से रूप है संयुक्त संवेद समवाय स सम निकर से मान लिया रूप में रूपत्व संयुक्त हो गया घट उसे समय है संवेद है रूप उसमें भी समय समझ से रूपत्व संयुक्त समेत समय समझ से रूपत्व ज्ञान हुआ, हुआ। mm. है ना और श्रोत में शब्द हुआ उसका प्रत्यक्ष समय से से शब्द में जो तत्व है उसका प्रत्यक्ष संवेद समय से से भूतल में घटाभाव का प्रत्यक्ष हुआ है ना घटाभाव भूतलम भूतले विशेष उसे विशेषण कौन है घटाभाव चक्षु का संयुक्त हो गया भूतल के साथ उसे विशेषण का प्रत्यक्ष किया तो संयुक्त तो विशेषता से निकर से चक्षु के द्वारा घटाभाव का प्रत्यक्ष माना और भूतड़े घटाभाव कहूंगा तो उल्टा घटा हो गया विशेष भूतल हो गया विशेषण तो संयुक्त हो गया विशेषण के साथ उसे विशेष है घटाभाव संयुक्त विशेषता से निकर जाता है घटाओ का प्रत्यक्ष होता है इस प्रकार से आपने के बिना किस चीज का प्रत्यक्ष नहीं माना कोई भी ज्ञान हो वह स्व को प्रत्यक्ष कराता है तो वह कोई ना कोई आप मानते हो इसलिए ज्ञान आत्मा का प्रत्यक्ष है, निकर्ष हुआ किंचक कहा पुनस्तत् प्रतिभा से संबंधार्थ हो कि सभी ज्ञानों में आत्मा का भान जो हो रहा है वो किस संबंध से होता है अच्छा संबंध का स्वरूप क्या है कर्मत्म कहते हो हाँ? तद तो अतिरिक्त वाह विकल्प दो ही हो सकता है कर्मत्व तो तो प्रथम आपने आपने को करता माना और कर्ता खुद कर्म कैसे हो जाएगा कर्तिक कर्म विरोधा एक कही में कर्तृत्व तो और कर्म तो दोनों नहीं हो सकता एक कही में वही कर्ता भी हो जाए वही कर्म भी हो जाए ऐसा नहीं होता कर्ता से भिन्न नहीं कर्म होता है कर्म से भिन्न नहीं कर्ता होता है कर्ता स्विष्ट या परिष्ट क्रिया के द्वारा कर्म का संपादन करता है है ना? जैसे गमन है वो क्या है? कर्ता स्वरिष्ठ क्रिया के द्वारा कर्म का संपादन करता है देवदत्ता ग्रामम गिष्ठ क्रिया क्या है गमनात्मक क्रिया तद ग्राम रूपी कर्म को प्राप्त करता देवदत्ता ओदन दी या स्वनिष्ट क्रिया नहीं है पर मतलब क्या विकल्प संपादन हो रहा है तद द्वारा ओजन पक रहा है इस तरह से कर्मत्व तो हमेशा स्व भिन्न में ही होता है कर्ता से भिन्न में यदि आत्म कर्तृत्व तो मानते हो फिर आत्मा कर्मत्व तो नहीं हो सकते ऐसे कर्मत् संबंध को लेकर के आत्मा और ज्ञान के बीच में संबंध कर्मत् ज्ञान हो करता हो जाएगा फिर प्रकाशित्व ज्ञान को कर्ता माना आत्मा को और कर, कर्म और ज्ञान के अगर प्रकाशित कर्मभूत आत्मा में कर्मत्व में से ज्ञान और आत्मा कर्मत्व पर संबंध कल्पना कर रहा है तो वो संभव नहीं है क्योंकि आत्मा में सदा कर्तृत्व ही माना गया कर्मत्व कदापि नहीं यदि कर्मत्व मान लेता है उसके स्वसिद्धांत का ही विरोध हो जाएगा उससे अपने सिद्धांत हानि प्रथम अपसिद्धांत ये घटाद ज्ञानों में आत्मा का कर्तृत्व नहीं भान उसने माना है ग्राहकत्व ने कहा ना पहले शब्द ग्राहकत्व ने कर्तृत्व नहीं उसने भान माना है आत्मा को और अब कर्म तो गह दोगे तो स्वसिद्धांत के विरोध हो गया द्वितीय दृष्टांत सिद्धे है और द्वितीय पक्ष लोगे तो क्या होगा तब स्वयं संबंध नहीं हो सकता आत्मा और ज्ञान दो द्रव्य क्या संयं संबंध होगा क्या उसमें नहीं होगा आत्मा और ज्ञान में समवा समझ नहीं हो सकता ज्ञान में आत्मा नहीं होता आत्मा में ज्ञान होता उल्टा है उल्टा है ना उनके भी मतलब में आत्मा में ही ज्ञान रहता है ज्ञान में आत्मा रहेगा ज्ञान में आत्मा उत्पन्न हो रहा था विषय तो ज्ञान में आत्मा होने से समय समझ ग्रहण हो सकता आत्मा को इन्हें उल्टा है आत्मा में ज्ञान समय समझ उत्पन्न होता है अच्छे समय भी नहीं हो सकता विषयत्व कहोगे वो भी नहीं है कि विषयत्व कर्मत एक ही चीज है विषय प्रथम विषत्व नाम को चीज़ जो चीज है वो प्रथम कौन कर्मत तो, है कर्मत्व उससे भिन्न नहीं ग्राहक गृहित्री भाव तो सिद्ध साधन ग्राहक गृह भावे तो मैंने ग्राह्य ग्राहक भाव संबंध ले लेंगे हम ग्राह्य ग्राहक भाव संबंध कल्पना कर, कर लेते हैं कहते नजर साधन दोष है उसका तो, अनियमक है इन संबंधों में कौन ग्राह्य कौन ग्राहक है नियमित रूप व्यवस्था नहीं दे सकते अपेक्षिक है चक्षु को भी ग्राहक मान लेते हो कहीं मन को ग्राहक मान लेते हो कहीं आत्मा को ग्राहक मान लेते हो व्याकरण में तो इसके आधार पर तो क्या है कर्म करतृ प्रक्रिया कर्मी ही करता जब कर्म कर प्रक्रिया हो गया भावकर्तृ प्रक्रिया हो गया तट स्वयं पतती तट स्वयं गिर रहा है स्वयं हो रहा है ना वहां ऐसे व्यवहार करते स्वयं होता है क्या तटको तो पानी गिरा रहा है काट रहा है लेकिन इस विवक्षा क्या दूरी है विवक्षा स्थाली बोल दिया स्थाड़ी में पकता है। आ, तो ना, में है। लेकिन सर्वत्र आप यही देख रहे हैं ग्राह्य ग्राहक भाव अनिश्चित है अनियमित अनियामक संबंध कहा जाता है ऐसे संबंधों को अनियामक संबंध कहते हैं वृत्ति नियामक संबंध नहीं है वृत्ति अमुक में सदा रहेगा ऐसे वृत्ति नियामक संबंध नहीं मान सकता जैसे कारण और कारण समय संबंध वृत्ति नियामक संबंध है फिर सदा ही कार्य निरूपिता वृत्तिता कहा रहेगी कारण में तो कार्य निर्ता वृत्ति कारण में जो आया इसका नाम समय संबंध है तो वृत्ति नियामक संबंध जो होते हैं हमेशा सुनिश्चित रहता है और अनियमक संबंध में कोई निश्चय नहीं होता किसको किसमें ले जा रहे हैं आप अतएव यह सिर्षांत हो गया कर्मक से भिन्न नहीं होता और ग्राह ग्राहक भाव मानोगे तो बान मानने पर भी शिष्ठांतोष है अतः अतिरिक्त से अनुगत संबंध मात्र से असिद्धि और इनसे अतिरिक्त कोई अनुगत वृत्ती संबंध कहीं भी प्रसिद्ध किसी भी दर्शन में प्रसिद्ध ही नहीं है अतएव ज्ञान के द्वारा आत्मा को किस संबंध से प्रकाशित रहता मान भी लिया जाए तो संबंध ही नहीं है कि किस संबंध प्रकाशित करोगे समझ सिद्ध नहीं कर पाए आप इससे भी क्या हो रहा है ज्ञान के द्वारा आत्मा का प्रकाशन नहीं होता उल्टा आत्मा ही ज्ञान को प्रकाशित करता है और सभी ज्ञानों को पक्ष में रख दोगे तो योगी का ज्ञान को भी पक्ष में रखना पड़ेगा ना योगी का ज्ञान को भी पक्ष में रखना पड़ेगा चाक्ष ज्ञान में योगिक्ञान भी रखना पड़ेगा क्योंकि ने हमारे मत के खिलाफ क्या मनाया था था आत्म आत्म प्रत्यक्षम ये ये कहा था ना का प्रकाश ज्ञान दृष्टान दिया था उसके अनुमान में क्या होगा हम सत्य दे सकते हैं योगिक ज्ञान भागासी दोष क्योंकि प्रत्येक क्ष कोटिकोन हो गया चार्षुज्यान। चार्षुज्यान योगी, भी है योगी का चक्षुष तो योगी कर कर भी है? का ऐसा भी होता चक्ष विद्यमान चक्ष इसे देखो योगी नाम युक्तावस्थायावस्थाया विशेष रूप में युक्त अवस्था है नहीं? लेना युक्त का मतलब विशेषण युक्त तो है परमाणु रूपादि विषय से चाक्षण रूपादि विषय का चाक्ष ज्ञान को भी पक्ष कोटी में रख दिया जाए आश्रय सिद्धि आपके पक्ष में भागा सिद्धि आश्रम नहीं पक्ष पक्ष का एक देश में हेतु का ना होना उसके दे भागा सिद्धि दोष अन्यथा और इसको नहीं मानते हैं तो अस्माक मते हमारे दृष्टिकोण में वैशिष्ट दृष्टिकोण से वे विचार दोषग्रस्त भी है कि उस देश में हेतु हेतुमान नहीं है निचम मानस प्रत्यक्ष सर्वदा सनिवार कहीं मानस प्रतिष्ठा का विषय हो सकते ज्ञान जो है आत्मा को मन से प्रकाशित कर दिया है नहीं है, है, तो मन से तो मन और सदा रहता ना वेदांत में क्या होता है, है, मन चला जाता है। बैठा हुआ छिप काट और वेदांत यह भी है कई लोग मन को अनुप्रमाण नहीं मानते विभू मानते मन भी वेदांत वेद उनके मन में क्या होता है विभुत्व आत्म तो भी हुआ है मन भी हुआ है तो नित्य संयोग होना चाहिए ना प्रत्यक्ष होता है? कुछ भी, भी नहीं होता आपको अदृष्ट नहीं है यह जिस मन विभु मन का अभिमान करने वाला जीव है उस जीव का अदृष्ट उसमें विद्यमान नहीं है इसे प्रत्यक्ष नहीं होता यह भी अंत में जवाब में जा रहे हैं मानस प्रत्यक्ष सर्वदा सर्वदा सन्निहित उस ज्ञान के सामग्री होने तमग्रियाद्ञान कीग्री सर्वद्ते तो सुषितावस्था आत्मज्ञान तो प्रसंग्यात प्रसाद अवस्था तो में भी ज्ञान होने लग जाएगा यह श्रीराम ये विवेक अवग्रहणादि अहम ज्ञानोत्पत्त बाह्येन्द्रियतिरक्तकारगसमग्रस्व कारकग्रामक वक्तव्यवाद तलिन उपपत् है तथा कल्याण और दूसरा कहते देखो अहम शरण ग्रहण आदि अहम शरीर ऐसी मेरा शरीर ही आत्मा है ये शरीर ही आत्मा है ये क्यों हो रहा है वेक का अग्रह से शरीर आपका भिन्न है भिन्न होते भी उनका अग्रह हुआ वेक ग्रहण नहीं हुआ अतिवे ज्ञान हो गया अहम शरीरम इत्यादियों में ज्ञान अहं अहंगा ज्ञानोत्पत्तौर ज्ञानोत्पत्ति में बाहिन्द्र व्यतिरिक्त बाहेंद्र से भिन्न सामग्री माननी पड़ेगी क्योंकि आत्मा कैसा आत्मा प्रत्यक्ष विषय है क्या फिर अहम शन कैसे आपने का विवेक का कर लिया दो भिन्न वस्तुओं में अभेद ग्रहण करने के लिए दोनों का प्रत्यक्ष होना चाहिए दो प्रत्यक्ष वस्तुओं का अभेद ग्रहण कर सकते हो आप प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अभिग्रहण कर सकते हो क्या कभी आपको जो है आकाश मई हूं ऐसे क्यों नहीं बहन हुआ है क्यों नहीं बहन हो रहा है हम आकाश औ ऐसा नहीं होता भ्रांति हम वृक्ष है भैंस में ऐसा हो सकता है प्रत्यक्ष विषय है इसे कहते हैं बाई से भिन्न कोई सामग्री मानी पड़ेगी जिस सामग्री की वजह से इस शरीर का आत्मा के साथ आवेद ग्रहण हो गया और अहम व्यवहार हो रहा है तो वक्त व्यवस्था नहीं वह हैं और तार सामग्री के अभाव को लेकर के हम वो बल क्या होगा वो वह अदृष्ट है और कुछ नहीं है वो अदृष्ट है जीवों के अदृष्ट की वजह से भ्रांति जीवों की अपनी धर्म पुण्य और पाप की वजह से हम भ्रांति में पड़े हुए हैं। भ्रांति से पुण्य पाप हुआ पुण्य पाप जो चल रहा है ये चक्कर चलते रहता है और फिर पुण्य पाप घर हो गए ये काम चलेगा इसी कारण संसार है गोल चक्कर इसे अनादि मानना पड़ता है अनादि किस चीज को माने बिना व्यवस्था कोई नहीं दे सकता पहली बार भ्रांति कैसे हुई किसे पूछा जाए तो कोई जवाब ही नहीं पहली बार आत्मा ने जैसे ब्रह्म को कैसे ढक दिया तब तो कहना पड़ा माया ही नहीं है अंत में क्या कहना पड़ा है इनको ना माया है ना भ्रांति केवल ब्रह्म ही है कुछ ही नहीं जगत उत्पन्न नहीं हुआ अजातवाद लाना पड़ा या तो अजातवाद में जाना पड़ता है यह तो अनाजिवाद में लाना अनादिवाद में क्या है छह अनादिद हमारे मत में क्या छठ में छादी इसलिए कहते हैं तो यहाँ वक्तव्य आपकी तरह कहना पड़ेगा अत बल नहीं बस अदृष्ट के बल पर ही सारी व्यवस्था हो सकती है तो ये सब कल्पनाओं को मानने की जरूरत है क्या तथा कर्म वैकल्या द्वा कर्म वैकल्या द्वार या उस प्रकार का आत्मज्ञान जनक अदृष्ट या का वैकल्य तथा आत्मज्ञान को आत्मा प्रकाशित कर नहीं सकता ज्ञान को ज्ञान ज्ञान ने के द्वारा आत्मा प्रकाशित नहीं हो सकता तस्मात न सर्विधिशु आत्मन प्रतिबाद इस निष्कर्ष निकला सकल ज्ञानों में या कभी प्रकाशित नहीं होता ज्ञान में आत्मा भाषित नहीं होता किसी